महाभारत कर्ण पर्व सप्तसप्तमोध्याय अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कौरव सेना का संहार तथा तो भीमसेन से शकुनी की पराजय एवं दुर्योधनादि धृत राष्ट्रपुत्रों का सेना सहित से भाग कर कर्ण का आश्रय लेना संजय उवाच श्रुवा तू रथ निर्घोषम सिंहनादयुगे अर्जुन प्राह गोविंदम शीघ्रम डोदय संजय कहते हैं राजन उधर युद्धस्थल में शत्रु के रथों की, की घर और सिंघना सुनकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा प्रभु घोड़ों को जल्दी जल्दी हाँ किए अर्जुन से वच श्रुआ गोविंदोंजुनम गच्छा में सुक्षिप्रम यत्री म्यवस्थित अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा यह लो मैं बहुत जल्दी उस स्थान पर जा पहुँचता हूँ जहाँ भीमसेन खड़े हैं समय हिम संखर्ण सुवर्ण मुक्ता मणिजाल नै जंभ जिघांसु प्रगृहत वज्रम जया द्रम ग्रमण्यु रतंग पदाशा बानैन खुरस्वनैश्च सन्नादय वसुध क्रुद्धा न सिंघा जयम अद्भुत जयमदुय जैसे देवराज इंद्र हाथ में बद्र लेकर जम्भासुर को मार डालने की इच्छा से मन में भयानक क्रोध भर कर चले थे उसी प्रकार अर्जुन भी शत्रुओं को जीतने के लिए भयंकर क्रोध से युक्त हो सवर्ण मुक्ता और मणियों के जाल से आबद्ध हुए हिम और शंख के समान पीर्थ कांति वाले अश्वो द्वारा यात्रा कर रहे थे उस समय क्रोध में भरे हुए शत्रु पक्ष के पुरुष सिंहवीर रथी घुड़सवार हाथी सवार और पैदलों के समूह अपने बाणों के सनस्नाहट वही की घर तथा टापों के टप टप की आवाज से संपूर्ण दिशाओं और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े। देवस्य यथासीवच्ण जयताम्च मान्यवर फिर तो त्रिलोकी के राज्य के लिए जैसे असुर के भगवान विष्णु का युद्ध हुआ था उसी प्रकार विजय वीरों में श्रेष्ठ कुंती कुमार अर्जुन का उन योद्धाओं के साथ घोर संघोर संग्राम होने लगा जो उनके शरीर प्राण और पापों का विनाश करने वाला था तैरस्तम उच्चा वतमा युद्धम तं एकम प्रतिच्छेद करें तमाली क्षुराधचंद्रेन सैश स्थिराषा चा बहुधा चाहून छद्यजना केतून अश्वान्थापत्तिगणा ते पेतु बहुधवा वात प्रणुन्दा वनानी उनके चलाए हुए छोटे बड़े सभी अस्त्र शस्त्रों को अकेले कृतमाली अर्जुन ने छ अर्धचंद तथा तीखे भल्लों से काट डाला साथ ही उनके मस्तकों भुजाओं छत्रों चवरों ध्वजाओं अश्व रथों पैदल समूहों तथा हाथियों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले वे सब अनेक टुकड़ों में बटकर विरूप हो आधी के उखाड़े हुए वनों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े सुवर्ण जालवता महागजा तबयते ध्वज योध कल्पिता सुवर्ण पुंग चकाशि प्रज्वलिता यथा चलाह सोने के जालियों से आच्छादित व्यजंती ध्वजा से सुशोभित तथा योद्धाओं द्वारा सुसज्जित किए हुए बड़े बड़े हाथी सुवर्ण में पंख वाले बाणों से व्याप्त हो प्रज्ज्वलित पर्वतों के समान प्रकाशित हो रहे थे विदार जन आकाश्वरथान धनंजय सरोतम वज्र सन्निभ ध्रुतम जय कर्ण जिघाया तथा यथा मरुवान्दे पुराण जैसे में इंद्र ने बलासुर का विनाश करने के लिए से से यात्रा की की उसी प्रकार को मार डालने की इच्छा के सद उत्तम बाणों द्वारा सत्रों के हाथी घोड़ों और रथों को विदीर्ण करते हुए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़े तथा पुरुष व्याघ्र मर इंद प्रविवेश महाबाह मकर सागरम यथा तदन जैसे मगर समुद्र में घुस जाता है उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष महाबाहु अर्जुन ने आपकी सेना के भीतर प्रवेश किया तम हृष्टास्ताव काराजन दत्पत् समन्वता गजास्व साध बहुला पांडव समूप्रवन राजन उस समय हर्ष में हर भरे हुए आपके रथियों और पैदलों सहित हाथी सवार सैनिक जिनकी संख्या बहुत थी पांड पुत्र अर्जुन पर पड़े से यथास्व पार्थ महान भृत। सागरस्येव पार्थ पर आक्रमण करते हुए उन सैनिकों का महान कोलाहल विक्षुब्ध समुद्र के जल की गंभीर ध्वनि के समान सब और गूंज उठा ते तम पुरुष व्याघ्रय महारथा अभ्यद्रम्त संग्राम ए तत्वा प्राण कृतम वे महारथी संग्राम में प्राणों का भय छोड़कर बाघ के समान पुरुष अर्जुन की ओर दौड़े ते मापतताम त्र सर्वर्षा मंचता अर्जुनों व्यामस्त महा घना व परंतु जैसे आंधी बाँधलों को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार अर्जुन ने बाणों की वर्षा पूर्वक आक्रमण करने वाले उन समस्त योद्धाओं का संघार कर डाला तब ये महाधन योद्धा संगठित हो रथ समूहों के साथ चढ़ाई करके अर्जुन को तीखे बाणों से घायल करने लगे हम चक्रि पार्थम उन हर्ष भरे योद्धाओं ने शक्ति तोमर प्रास कुणप कूट मुद्गर, शूल त्रिशूल परिग धिपाल परशु खडग हेमदंड दंडे मूसल और हल आदि आयुधों द्वारा अर्जुन को सब ओर से ढक दिया तथोर्जुन सहस्राणी रथ यमस्य प्रेषयाम प्रति तब अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के सहस्रों रथों हाथियों और घोड़ों को यमलोक भेजना आरंभ किया ते व्यमाना समरे पार्थ चापच्युत सरय तत्र तत्रीयते भय जाते महारथा अर्जुन के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा सम्रांगण में मारे जाते हुए कौरव महारथी भय के मारे इधर उधर छीपने लगे महारथान उन से उनमें वीर महारथी लड़ते रहे जिन्हें अर्जुन ने अपने पहने बाणों से यमलोक पहुंचा दिया ते समरे समाना लिंग अर्जुनम समेतो दस संग्राम में नाना प्रकाश के चिन्हों से युक्त तीखे बाणों की मार खाकर वे सैनिक अर्जुन को छोड़कर दसों दिशाओं में भाग गए तेसाम शब्दों महानाशे द्रवता युद्ध के महाने पर भागते हुए उन योद्धाओं का महान कोलाहल वैसा ही जान पड़ता था जैसा कि समुद्र के महान जल प्रवाह के पर्वत से टकराने पर होता है काम तो सेनाम भृतम मुख पार्थ सुतान कम हिमाल मान्यवर नरेज उस सेना को अपने बाणों से अत्यंत घायल करके भागा भगा देने के पश्चात कुंती कुमार अर्जुन कर्ण की सेना के सामने चले तस्य महाना से परान भी मुखस्य व यता पुरा। सत्रों के ओर हुए उनके रथ का महान शब्द जैसा ही प्रतीत होता था जैसा कि पहले किसी सर्प को पकड़ने के लिए झपटते हुए गरुण के पंख से प्रकट हुआ था तम तो शब्दी मे नहाबल भू परम प्रीत पार्थ दर्शन लासा उस शब्द को सुनकर महाबली भीमसेन अर्जुन के दर्शन की लालसा से बड़े प्रसन्न हुए सत्य पार्थ महाजा तम भीमसेन प्रतापवान् तवा प्राणा महाराज सेना तव ममरद महाराज पार्थ का आना सुनते ही प्रतापी भीम से इन प्राणों का मोह छोड़कर आपकी सेना का मर्दन करने लगे स वायुवीर प्रतिमो वायु भेघ सम वायुवद्य भीमो वायुपुत्र प्रतापवान प्रतापी वायुपुत्री वायु के समान वेगशाली थे बल और पराक्रम में भी वायु की ही समानता रखते थे वे उस रणभूमि में वायु के समान विचरण करने लगे तेनाज इंद्र सेना तबर्सियत महाराजा भिन्ना सागरे महाराज प्रजानाथ राजेंद्र उनसे पीड़ित हुई आपकी सेना समुद्र में टूटी हुई नाव के समान पथ भ्रष्ट होने लगी सेना भीग्रही सन यम्षय उस समय भीमसेन अपने हाथों की फूर्ति दिखाते हुए आपकी उस सेना को यमलोक भेजने के लिए भयंकर गाणों द्वारा छिन्न भिन्न करने लगे तत्र भारत भीमस्य तीम से बल दृष्टि योद्धा काल से भारत उस समय प्रयकालीन काल के समान भीमसेन के अलौकिक बल को देखकर रणभूमि में सारे योद्धा इधर उधर भटकने लगे तथा भीम बलान भारत दृष्टवा दुर्योधन राजा इदम वचनम अब्रवीर भरत भयंकर बलशाली अपने सैनिकों को भीमसेन के द्वारा इस प्रकार पीड़ित देख कर राजा दुर्योधन ने उनसे निम्नाकित वचन कहा समान सैनिक उसने अपने महाधनुर समस्त सैनिकों और योद्धाओं को रणभूमि में इस प्रकार आदेश देते हुए कहा तुम सब लोग मिलकर भीमसेन को मार डालो तस्मिन हते हतम पांडुसैन्य तव पुत्र पार्थिवा भीम प्रक्षा दे आमासु सरोवर से समन्त उनके मारे जाने पर मैं सारी पांडव सैनिकों को मरीज हुई ही मानता आपके पुत्र की इस आज्ञा को को करके करके राजाओं ने चारों ओर से वर्षा धीमसेन ढक दिया। राजेंद्र जय ग्रथे स्थित राजेंद्र परिव्रोदरम राजेंद्र बहुत से हाथियों विजयाभिलाषी पैदल मनुष्यों तथा तो रथियों ने भी भीम से इनको घेर लिया था समंततः सतूर भरत श्रेष्ठो नक्षत्र उन सूरवीरो द्वारा सब ओर से घिरे हुए सौर्य सम्पन्न भरत भीम नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगे परिवेशी यथा सोम परिपूर्ण विराजते सर संखे राजा तथा संख्य दर्शनी जो नरहोत्तम निर्विशेष हो महाराजा यथा ही जैसे घेरे से घिरे हुए पूर्णिमा के चंद्रमा प्रकाशित होते हों उसी प्रकार युद्ध स्थल में दर्शनी नरश्रेष्ठ भीमसेन शोभा पा रहे थे महाराज वे अर्जुन के समान ही प्रतीत होते थे उनमें और अर्जुन में कोई अंतर नहीं रह गया था तस्थे पार्थिवा सर्वे सर्वृष्टि समाजन क्रोध रक्त क्षणा शूरा तदनंतर क्रोध से लाल आंखे किए वे समस्त सूरवीर डालने की इच्छा से उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे विदार्य सन्नत निश्चक्राम मोह मत्स्योजाला जीवाम्भसी यह भीमसेन झुके ही गाठ वाले बाणों से उस विशाल सेना को विदीर्ण करके उसी प्रकार उसके घेरे से बाहर निकल आए कोई कोई मत्स्य पानी में डाले हुए जाल को छेद कर बाहर निकल जाता है हत्वा हवाद सहसा गजानावर्ति शत सहस दहसरा शतम च हांदेअवाहिनीं भारत युद्ध से पीछे न हटने वाले दस हजार गजराजों दो लाख और दो सौ पैदल मनुष्यों पांच हजार घोड़ों और रथों को नष्ट गई धीमसेन ने वहां रक्त की नदी बहा दी सोड़िदा तो रथवा वर्ताम हस्तग्राह वर्ता हस्तिग्राहकुला नरमीनाशनक्रांता केशसाजला संिन्न भुजनागेन्द्र बहुरत्नापहारिणी उग्राहाज्जपा शिसोपल सवृता धनुष्कां सराबापा गदा परिग गदापरीगपन हंस छत्रजोपेता उष्णीस बरफे नीला हमकूर्मी मलिनी आर्यवृत्तं बताम आर्यृत्तावताख्येतरा दुस्तराोधग्रखे वहसी यम साधनम क्षे नपुरघ्र प्रत काम यथा वैतरणी मुग्रा दुस्तरात्में तथा तो दुस्तरणी घोरा भीरूण वैवर्धनि रक्त ही उस नदी का जल था रथभवर के समान जान पड़ते थे बहाय लिए जाती थी उसके भीतर पड़ी हुई जांघे ग्राहो के समान जान पड़ती थी मज्जा पंख का काम देती थी मस्तक पत्थर के टुकड़ों के समान वहाँ छा रहे थे धनुष किनारे उगे हुए काश के समान जान पड़ते थे ही बाढ़ के अंकुर थे गला और परिक सर्पों के समान प्रतीत होते थे। छत्र और ध्वज उसमें हंस के सदृश दिखाई पड़ते थे। पगड़ी फेन का भ्रम उत्पन्न करती थी। हार कमल वन के समान प्रतीत होते थे धरती की धूल तरंगमाला बनकर शोभा दे रही थी योद्धा ग्राह आदि जल जंतुओं से प्रतीत होते थे युद्ध स्थल में बहने वाली वह रक्त नदी यमलोक की ओर जा रही थी के समान वह सदाचारी से पार होने योग्य और कायरों के लिए दुस्तर थी पुरुष सिंह भीम से ने क्षण भर में वैतरणी के समान भयंकर रक्त की नदी बहा दी थी वह अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुस्तर घोर एवं भिरु पुरुषों का भय बढ़ाने वाली थी या तो यंडवेय प्रवेशो रथ सत्तम तत तथात यदुधां सत सहस्रशह रथियों में श्रेष्ठ पांडुनंदन भीमसेन जिस जिस ओर घूमते घुस्से उसी और लाखों योद्धाओं का संघार कर डालते थे एवं दृष्ट कर्म भीम सेन इन संयुगे दुर्योधन महाराज स्वन वाक्यम अब्रवीण महाराज युद्ध स्थल में भीमसेन के द्वारा किए गए ऐसे कर्म को देखकर दुर्योधन ने शक्ने से कहा जहिमातुल्रामे भीम, भीम से महाबलम अस्मिन जिते जितम मंडे महाबलम मामाजी आप संग्राम में महाबली भीम सेन को मार डालिए यदि इनको जीत लिया गया तो मैं समझूंगा कि पांडवों की विशाल सेना ही जीत ली गई तथा प्रयाण महाराज सौ बले यतापवान रणाय महते युक्तों भ्रात्र संग्रामे भीम तंवीरो महाराज तब भाइयों से घिरा हुआ प्रतापी सुबल पुत्र महान युद्ध के लिए उद्यत हो आगे बढ़ा संग्राम में भयानक पराक्रमी भीम सेन के पास पहुंचकर उस वीर ने उन्हें उसी तरह रोक दिया जैसे तट की भूमि समुद्र को रोक देती है सन्यवर्त तम भीमो वार्यमाण सर शकु त्र वाम से, से, रुक्म से, उसके तीखे बाणों से रोके जाते हुए उसी की ओर लौट पड़े उस समय शकुनी ने उनकी बाई पसली और छाती में सोने के पंख वाले और शिला पर तेज किए हुए कई नाराज मारे धर्मभिवा तु ते घोरा पांडवस्या महात्म निमज्जत महाराज कंकबर्ेण वासत महाराज कंक और मज़ूर के पंख वाले वे भयंकर नाराज महामनस्वी महामनश्री पांडुपुत्रीन का कवच छेद कर उनके शरीर में डूब गए। विभूषितम प्रे मास बलम प्रति भारत भारत तब रणभूमि में अत्यंत घायल हुए भीमसेन ने कुपित हो कुने की ओर एक सुवर्ण भूषित बाण चलाया राजन राजन को संताप देने वाला महाबली था उसने अपनी ओर आते हुए उस भयंकर बाण के साथ टुकड़े कर डाले तस्तते भूमो भीम क्रुद्ध विषा पते धनुषेद राज के धराशायी हो जाने पर भीमसेन ने हस्ते हुए से एक मार कर के धनुष को काट दिया। अन्यदादाय धरुभल्ला क्रोधपूर्वको प्रतापी सुबल पुत्री ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर गड़े वेग से दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और उसके द्वारा सोलह भल चलाए तो महाराज फलै सनत्पर्वी द्वाभ्यां सहसा सार्चन भीमं सप्तभ महाराज झुकी हुई गांठ वाले उन भल्लों में से दो के द्वारा शक्री ने भीमसेन के सारथी को और सात से स्वयं भीमसेन को भी घायल कर दिया ध्वज में पते चतुर्भे चतुर प्रजानाथ फिर सुबल पुत्र ने एक बाण से ध्वज को दो बाणों से छत्र को और चार बाणों से उनके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया क्रुद्धो महाराज भीमसेन प्रतापवान शक्तिपर्रे रुक्म दंडा महाराज तब क्रोध में भरे हुए भी प्रतापी भीमसेन ने सम्रांगण में स्वप्नि पर सुवर्ण में दंड वाली एक लोहे की शक्ति चलाई साज निर्मुक्ता नागजे चंचला में पातर रे तुण तो सौ बल महात्मन भीमसेन के हासों से छुटी हुई सर्प की जीवा के समान व चंचल शक्ति रणभूमि में तुरंत ही महामना स्वपनी पर जा पड़ी शक्तिम ततस्तामेंगृह कनकभूषण क्रुद्ध राजन क्रोध में भरे हुए शकुनि ने उस से शक्ति को हाथ से पकड़ लिया और उसी को भीमसेन पर धीम मारा था निर्भिभज सभ्यम पांडव से निपात तथा भूमौ यथा विद्युन्न व्युता आकाश से गिरी हुई बिजली के समान व शक्ति महामनस्पी पांडवपुत्र भीमसेन की बाई भुजा को विदीर्ण करके तत्काल भूमि पर गिर पड़ी अथोत्कृष्ट महाराज धातराष्ट्री सम न तू भीम अमृत भीम सिंहनादिन महाराज यदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने चारों ओर से गर्जना की परंतु भीमसेन उन्वेगाली वीरों का वह सिंहनाद नहीं सह सके अन्य गृह्य धनुष तरमाण महाबल मुहूर्ता दिव राजेन्द्र छाद या मा सौ बल सब बलम संखेत स्वात्मा महा राजेन्द्र महाबली भीम ने बड़ी उतावली के साथ दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंसा चढ़ाई और युद्ध में अपने जीवन का मोह छोड़कर की सेना को उसी समय द्वारा ढक दिया कोतुरो पराक्रमी प्रजानाद पराक्रमी भीमसेन ने फूर्ति दिखाते हुए शकनी के चारों घोड़ों और सारथी को मारकर एक भल्ल के द्वारा उसके ध्वज को भी काट दिया उत्तम उस, उस अस्वीहीन रथ को छोड़कर क्रोध से लाल आंखे किए लंबी सांस खींचता और धनुष के टंकार करता हुआ तुरंत भूमि पर खड़ा हो गया शरष बहुत राजन भी Mantra hum. प्रतिहत्यहम तु वेगेन भीमसेन प्रतापवाम धनुष्चे ही राजन उसने अपने बाणों द्वारा भीमसेन पर सब ओर से बारंबार प्रहार किया किंतु प्रतापी भीमसेन ने बड़े वेग से उसके बाणों को नष्ट करके अत्यंत कुपित हो उसका धनुष काट डाला और पहने बाणों से उसे घायल कर दिया सोतवि बलवता शत्रुना शत्रुकर्षण निपात तदा भूम प्राणो बलवान शत्रु के द्वारा घायल किया हुआ शत्रु राजा शुक्न तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा उस समय उसमें जीवन का कुछ कुछ लक्षण तथा सा तत स्तंभ ज्ञातः पुत्रस्त विषा पते अप थ उसे विफल जानकर आपका पुत्र दुर्योधन रणभूमि में रथ के द्वारा भीम से इनके देखते देखते हटा ले गया तो भी जाते महाभय पुरुष सिंह भीमसेन रथ पर ही बैठे रहे उनसे महान भय प्राप्त होने के कारण धित्राष्ट्र के सभी पुत्र युद्ध से मुंह मोड़ दर कर संपूर्ण दिथाओं में भाग गये सौ बल निर्जित राजन भी प्रति राजन धनुधर भीमसेन के द्वारा शकुनी के परास्त हो जाने पर आपके पुत्र दुर्योधन को बड़ा भय हुआ वह मामा के जीवन की रक्षा चाहता हुआ देख साली घोड़ो द्वारा वहां से भाग निकला पर मुखम तो राज्य भारत विप्रजग्म भारत राजा दुर्योधन को युद्ध से विमुख हुआ देख सारी सेनाएं तब ओर से, सब से युद्ध छोड़कर भाग चली। जब के सभी पुत्रों को युद्ध से विमुख होकर भागते देख धीम सेन कई सौ बाणों की वर्षा करते हुए वे। दड़े वेग से उन पर टूट पड़े ते व्यमान भी त्राष्ट्रा पर मुखा कर्णमा राजन, राजन समरांगण में भीमसेन की मार खाकर युद्ध से विमुख हुए धृतराष्ट्र के पुत्र सब ओर से कर्ण के पास जाकर खड़े हुए तही तेषा महावीर दीपो भूषु महाबल भिन्न नौका यथाजन्दीपाध्य निर्मृता पुरस्व्याघ्राविका कालपर्ये तथा कर्ण तावका मृत्यु कृपा निवर्तम उस समय महापराक्रमी महाबली कर्ण ही उन भागते हुए कौरवों के लिए द्वीप के समान आश्रय जाता हुआ पुर सिंह नरेश्वर जैसे टूटे हुई नौका वाले नाविक कुछ काल के पश्चात किसी द्वीप की शरण लेकर संतुष्ट होते हैं उसी प्रकार आपके सैनिक कर्ण के पास पहुंचकर परस्पर आश्वासन पाकर निर्भय खड़े हुए फिर मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने की सीमा निश्चित करके वे युद्ध के लिए आगे बढ़े इत श्री महाभारती कर्णपर्वी शकुनि पराजय सप्त सप्तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में शकुनि की पराजय विषयक सतहतरवा अध्याय पूरा हुआ